उसने कहा कि इसमें है भी उसने कहा ये तो अदरस से हेयर पेन है यह दिखाई थोड़ी पड़ती थोड़ा संदेह उसे उठा उसने कहा कि अदरस माना कि अदरस से उनको लेने आई हूं लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते उस दुकानदार ने कहा कि अब तू मान न मान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 कहीं न कहीं से कोई न कोई झंझट आ जाएगी कितना ही धोखा दो कितना ही कुशलता से दो पकड़ जाओगे लेकिन परमात्मा बेचो कौन पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा सदियां बीत जाती हैं बिना स्टॉक के बिकता है तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सदगुरु ना मिले ये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 कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज इतनी भोजन लेना है बातें लेकिन बुद्ध ने वो भी किया कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई उनका पेट पीठ से लग गया चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ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 आनंद तो बहुत क्रोधित हो गया उनका शिष्य वो कहने लगा ये सीमा के बाहर बात हो गई आप पर हो कोई थूक दे और हम बैठे देखते रहे जान लेने देने का सवाल हो गए आप आज्ञा दे मैं इस आदमी को ठीक करूं छत्री था आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था योद्धा रह चुका था उसकी बुझाएँ फड़क उठी उसने कहा कि हो गया बहुत वो भूल ही गया कि हम भिक्षु हैं संयासी बुद्ध ने कहा कि उसने जो किया वो क्षम्य तू जो कर रहा है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 तू जान तू मेरे प्रेम को लेता है या नहीं लेता है यह भी तेरी तू जान लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही है जैसे कि फूल खिलता है और गंध पे घर जाती अब दुश्मन पास से गुजरता है तो उसके नासापुटों को भी भर देती वो खुद ही रूमाल लगा ले बात अलग मित्र निकलता उसके नासापुटों को भी भर देती मित्र थोड़ी देर ठहर जाए फूल के पास और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 एक धर्म गुरु समझा रहा था कि देख बंद कर ये पीना नहीं तो परमात्मा से चूक जाएगा तो उस पियक् ने कहा कि हमने तो पीपी -पी के और बेहोश हो के ही उसे पहचाना है तो परीक्षा हो जाए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 होती तो बैठ जाती जिनके पास है बैठ गई है जिनके पास श्रद्धा ही नहीं है बैठेगी कैसे तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन आँख के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आँख बड़ी कमजोर है तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र ना करो पढ़ो सामने तख्ती पर इबारह खड़ी लिखी कुछ दिखाई नहीं पड़ता कुछ बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो उसने कहा बहुत कमजोर है चश्मा लग जाएगा सब ठीक हो जाएगा नसुद्दीन ने कहा तो मैं पढ़ सकूँगा उसने कहा बिल्कुल पढ़ सकोगे नसरुद्दीन ने का धन्यवाद क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ <laughs> अब चश्मा लगाने से थोड़ी तुम्हारा पढ़ा पढ़े लिखे हो जाओगे मुझे सुन सुन कर थोड़ी श्रद्धा बैठ जाएगी श्रद्धा होनी भी तो चाहिए तो पहले तो तुम में मैं श्रद्धा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ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 और तुम पूछते हो कि फिर यहाँ से चले जाने का मन क्यों नहीं होता शायद तुम्हें पता ना हो तुम्हारे भीतर कहीं श्रद्धा का घुरन शुरू हो गया होगा खुद भी खबर लगने में देर लगती है जो हृदय में शुरू होता है बुद्धि तक खबर पहुँचने में कई दफ़े वर्षों लग जाते इसलिए भाग भी नहीं सकते फंस गए